अध्यात्मण उत्तरकांड चतुसर्ग देवी जा सकल तत्रोपैम ते कल ताम संदेवी लोकवादाश्रिय त्यमी तां वने लोकवाद्य द्वापर भविष्यत कुमर वाल्मा के, के देवी मैं यह सब जानता हूँ उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोकापवास के मिस से तुम्हें लोक निंदा से डरने वाले अन्य पुरुषों के समान वन में त्याग दूंगा वहा श्री वाल्मीकि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास तुम्हारे दो बालक होंगे इदानी दृश्यते ही गर्भ पुनरागत्य में लोकाना प्रत्याथम तम शपथमादरात भूमि वैकुंठम जाह गी एस एवं सुनिश्चय उस समय तुम्हारे शरीर में गर्भावस्था के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं बालकों के उत्पन्न होने पर तुम मेरे पास फिर आओगी और लोकों की प्रतीत के लिए आदरपूर्वक शपथ करके तुरंत ही पृथ्वी के फटने पर उसके छिद्र द्वारा बैकुंठ को चली जाओगी पीछे मैं भी वहां आ जाऊंगा बस अब यही निश्चय रहा मंत्रे बल मुख्य सृत तत्रोपिष्ट श्रीराम सुहृद पर हास्य प्रौढ़ सुज्ञा हास्यंत सीता हरिम एकमात्र ज्ञान स्वरूप भगवान राम ने सीता जी से ऐसा कह उन्हें अंतपुर को भेज दिया और स्वयं नीति शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों तथा मुख्य मुख्य सेनापतियों से घिरकर वहां विराजमान हुए श्रहितगण वहां बैठे हुए राम की परचर्या में लगे हुए थे और हास्योक्ति में कुशल विदूषकगण उन्हें हटा रहे थे कथा प्रसंगा प्रपक्ष राजय नामक पौरा जानपा कितामे भ्रतीन्वा कैक कै मथ नेतव्यम परी तब भगवान राम ने प्रसंगवश विजय नामक एक एकदूत से पूछा मेरे सीता के मेरी माता और भाइयों के अथवा कैके के, के विषय में पूर्ववासी लोग क्या कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शपथ करता हूँ तुम भय न करके सच सच कहना प्रा विजयो देंवसर्वे बदंस तेतम दुष्क्राण किंतु हत्वा दस सीता सीताहृत्य राघवः अमर कृत्वा। स्वमेशम प्रत्यपादयत भगवान के इस प्रकार पूछने पर विजय ने कहा देव सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज राम ने जो कार्य किए हैं वे सभी बड़े दुष्कर हैं किंतु उन्होंने रावण को मारकर सीता को बिना किसी प्रकार का संदेह किए ही अपने साथ लाकर घर रख लिया यह ठीक नहीं किया कृद्र संभद सीता याहिता शुभतावण न दुरात्मना अस्माकुष्कर्म योषिता मर्चण भे या दृगभवती वही राजश्यो नि प्रजा भला जिस सीता को दुरात्मा रावण ने निर्जन वन में हर लिया था न जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख मिलता है अब हमें भी अपने स्त्रियों के दुष्चरित्र को सहन करना पड़ेगा क्योंकि जैसा राजा होता है प्रजा भी निसंदेह वैसी ही होती है सुवचनम राम स्वजन पर्यपृक्षत ब्रुवन रामम एवं संशय उसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने आत्मियों से पूछा उन्होंने भी रघुनाथ जी को प्रणाम करके यही कहा कि न संदेह ऐसी ही बात है तथो विशिद्य सचिव विजय सुहृदस्ता आहूय लक्ष्मण रामो वचनम चेदमब्रवीत लोकापवादस्तु महां सीतामाश्य मेहबत सीता सामीज वाल्मीकि तो शीघ्रम रथे नम पुनराया ही लक्ष्मण बक्षसे यदि वह किंचित राम भतवा रथी तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रीगण विजय और अपने सुहृदों को विदा कर ही लक्ष्मण जी को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहने लगे भैया लक्ष्मण सीता के कारण मेरी बड़ी लोक निंदा हो रही है अतः तुम कल सवेरे ही सीता को रथ पर चढ़ा वाल्मीकि मुनि के आश्रम के समीप छोड़ आओ इस विषय में यदि तुम कुछ कहोगे तो मानो मेरी हत्या ही करोगे इत्युक्तो लक्ष्मण भिद्या प्रातरुत्था जानक कृत्वा जगाम सहतावन वाल्मीकि तक सीता मुच स लोकापवाद फीत तां तक रागव भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी डर गए उन्होंने सवेरे उठते ही सुमंत्र से रथ जुड़वाया और उसमें जानकी जी को चढ़ाकर तुरंत वन को चल दिए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुँचते ही उन्होंने सीता को उत्तर दिया और उनसे कहा रघुनाथ जी ने लोकापवास से डरकर तुम्हें त्याग दिया है दोषो न कश्चि हे माता इसमें मेरा कोई दोष नहीं है अब तुम मुनि स्वर के आश्रम पर चले जाओ सीता जी से इस प्रकार कह लक्ष्मण जी तुरंत श्रीरामचंद्र जी के पास चले आए सीता पे दुखसत बिललापाती मुध्धवत शिष्य वाल्मीकि सीता ज्ञावा स दिव्यधी अर्घ्यादि भी पूजय सामश्वास्य जानकी ज्ञावा भविष्यम सकल आर्पयन्म आर उस समय सीता जी अत्यंत दुखित होकर अति मूर्खा स्त्रियों के समान विलाप करने लगी महर्षि वाल्मीकि ने जब शिष्यों के मुख से यह बात सुनी कि एक स्त्री रो रही है तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वह सीता जी ही हैं मुनि भविष्य में होने वाली सब बातें जानते थे अतः उन्होंने अर्घ्यादि से सीता जी का पूजन किया और उन्हें समझा बुझा मुनिपत्ों को शोप दिया ज्यावा परमात्मन लक्ष्मी मुनिवाक्योषिता सेवा चक्रु सदा तनयादीराधरा सीता परमात्माजानदिदेव विरक्तो भोगाखला विरक्त मुनिमृथो भुन्मुनिविताग्री वे मुनिपत्नियाँ मुनीश्वर के कहने से उन्हें साक्षात परमात्मा की भार्या लक्ष्मी जी जानकर नित्य प्रति भक्ति भाव से उनकी पूजा करती और सदा ही अत्यंत आदर से नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करती थी इधर सीता जी को त्याग देने पर जिनके चरण कमलों का मुनिजन सेवन करते हैं देव विज्ञान चक्षु अद्वितीय आदिदेव परमात्मा राम भी समस्त भोगों को छोड़कर वैराग्यपूर्वक मुनियों के समान रहने लगे ये श्रीमदाध्यात्म रायणी उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे चतुर्था